ऐसे नंदा साहब और दूसरे सचिव सब, सब लोग थे तो हमको भी एक आने का, जाने का मेरे सेट को बोला तो गया कल ऐसी अरे वाहन तो वही थे अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अरे दूसरा क्या पूछता था के एक, दो तीन दिन के साथ मेरे को ये गला बैठ गया थोड़ा थोड़ा सा हवा की ये हवा की वजह से जी जी जी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 ठंड का दिन है तो ठंड के दिन में गले की शिकायत जो होती है आम व्यक्तियों को जो है काफी हद तक जो है सामना करना पड़ रहा है तो जैसे सीजन चेंज हो रही है जी, जी, जी। तो करना पड़ता है तो इसमें जो है नमक पानी का गरारे तो जो है आम व्यक्ति करते ही हैं लेकिन हुँ। साथ में हमने जैसे कई बार जिक्र क्या फिटकिरी का फिटकारी का प्रयोग करें फिटकिरी को जैसे सिंपल सा विधि है की फिटकिरी जैसे हम जैसे लगाते हैं पानी साफ करते हैं जो की सहज हर जगह पे मिल भी तो उसको आप फिटकिरी का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 तो पीपली का पाउडर जो है बाजार में मिल जाता है पीपल बोल पिपली पिपली पाउडर पीपली हाँ। बोलते हैं है हाँ ना पिपली या तो साबुत पिपली ले लें उसको पाउडर कर सकते हैं पिपली है काली मिर्च है काले और हरडे है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 जाता है। हम्म हम्म तो ये भी अगर दो तीन दिन का प्रयोग करे तो ये कब सारा का सारा जो है नाक के रास्ते से नहीं बल्कि टॉयलेट के रास्ते से निकले और बहुत ही सहज से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 वो जो पित्त की थैली का करवाया वो से करवाया करवाया करवाया करवाया था था था और और जो जो जो गांठ का का का वो वो वो वो चीरा चीरा वाला वाला हम्म जनवरी को हुआ पित्त की थैली सताइस मार्च को करवाया था और एक साल होने आ रही और अभी तक सही रहे दो तीन महीने से मेरे पेट में दरद उठता भयंकर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 अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो फिर एक बार आ, स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक अच्छा अच्छा जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत उठता है डॉक्टर साहब इतना होता है कि आपको जो अभी मतलब बताएं आप उतना करो इससे आपको राहत मिलेगी ठीक है ठीक ओके ओके धन्यवाद शुक्रिया आपका आप सुन रहे हैं रेडोमो 90.4 नाइन्टी पॉइंट फोर जी आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम को का आप सुन रहे हैं और नरेश जी हमारे साथ हैं काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और अभी हम लोग एक नए सिस्टम के बारे में बात करना चाहते हैं जो फॉर इंट्रा फॉर थे रेड थेरेपी है ये बहुत ही अच्छा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे लेकिन एक और मैसेज आया डॉक्टर सर नमस्कार मुझे चक्कर बहुत आते हैं उम्र पैंतीस साल और हर नाम लिख के भेजा है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 चक्कर आ रही। ये चीजें जीज़ तो चक्कर तो तो तो तो आते हैं तो एक तो जो है हमने बताया कि तो नॉर्म आमतौर पर जो है वो चेकअप तो करा ले अपने बीपी और दूसरी चीजें जो है एक बार रिपोर्ट दिखा ले आंखों की कोई तकलीफ है या नहीं है और भोजन में जैसे ये अगर दालचीनी का काढ़ा लेते हैं ना दालचीनी पुदीना जीरा हाँ हाँ हा। और उसमें वाउडिंग दाने डाल सकते हैं काली मिर्च जैसे दाने, दाने आते हैं नहीं तो हाँ काली मिर्च डाल हाँ। सकते हैं हाँ। तो इसकी चाय लेते हैं तो शरीर में जो गैस बनती हो गैस को कम करेगा और चाय जरूर से बंद कर दें हाँ हाँ। क्योंकि चाय भी पेट में कबच बनाती है गैस पे उसको बढ़ाती है हाँ हाँ। और इसके साथ जो है बाकी अपना चेकअप करा लें और आई थिंक धनिया पत्ता और जो है सब्जियों का जूस जो बनाने का भी हमने फॉर्मूला बताया तो सब्जियों के जूस में धनिया पत्ता जरूर से डाले तो हरा धनिया और लोकी अगर सब्जी में डालेंगे, में डालेंगे जूस तो उससे क्या होगा शरीर की जो गर्मी है या एसिड वो वो गैस तो तो तो का प्रॉब्लम भी सोल्व होगा तो इससे उनको जरूर से सपोर्ट मिलेगी और फायदा होगा जी जी जी नरेश जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया करता हूँ हमारे जो लिस्टनर है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 हार इन्फ्राइड थेरेपी जो है हम पहले से जो है यूज करते आए हैं या तो जो है हम सूर्य किरण चिकित्सा में जो है हम सूर्य किरण चिकित्सा जो हमारे करते थे नहीं, नहीं। या तो जैसे स्टीम बाथ में स्वेदन की क्रिया करते थे बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने का पंचकर्म एक तरीका था कि बहुत सारा पसीना निकालो और उसके थ्रू तो डिटॉक्सिफिकेशन करो नहीं, नहीं। नहीं। या तो पहले जैसे हम पता है कि फिजियोथेरापी क्लिनिक्स में जो है एक लाल कलर का बड़ा बल्ब जलाते थे हाँ, हाँ, हाँ, तो बल्ब जलाते हुए जो है उसको जो है उससे जो है गर्मी जो निकलती तो उससे शरीर के दर्द कम होते थे लेकिन उसकी जो है एक मॉडर्न साइंटिफिक और एक जो है बहुत अच्छी थेरापी के रूप में मतलब जी, उसका जी। एक मॉडर्न रिसर्च के रूप में जो है मॉडर्नाइज थेरापी के रूप में जो है एक कैबिन के रूप में इंस्टॉलेशन है जिसको हम फार इंफ्रेड डिटॉक्सीफिकेशन कैबिन बोलते हैं जो की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 तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी बोलते हैं चाहे डायबिटी की डिजीज है वो सारे प्रॉब्लम में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जिनके शरीर में जो दर्द रहते हैं या वो सारा होता है तो वो सब भी जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है तो ये विटामिन कैल्शियम डिफिशियंसी भी दूर करता है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 नुकसान कर, कर हैं। सकते हैं ज़्यादा लेकिन हैं। जो इंफ्रारेड रेज होती है, वो वो है करते हैं। करते हैं। दिखाई नहीं देते जैसे लाल वाला बल्ब जलाते हैं तो उसमें वो लाल किरने दिखाई दे रही है और साथ में इन्विजिबुल वाला किरने भी है लेकिन हम यहाँ पर जो फार इंफ्रा रेड थेरापी को जो यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आंखों से जो दिखाई नहीं देते लाल कलर की जो किरने जो सूरज से भी हमें मिलता है जो शरीर को सिर्फ से सिर्फ फायदा पहुंचाता है हुँ, हुँ, तो उस किरणों से जो है गर्मी का सोर्स एक जो है पैटर्न टेक्नोलॉजी से उसकी जो है हीट जनरेट होती है एंड उस हीट में जाके जो है आधा घंटा बैठना होता है हु, हु, लेकिन उसके थ्रू जो हमें शरीर में जो बेनिफिट्स जो मिलते हैं दूसरे है। प्रोसेस से जो मिलते हैं वो जो है मतलब दिन रात का बहुत फर्क तो उसके बारे में जी जी बोलिए ललिता जी बोल रहे हैं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 दूसरे जो है इवन की सब्जियों का जूस बना के उसमें डाल उसमें आटा गोन्द ले जैसे बीट बीटरूट है गाजर है, दूसरे सब्जियों का जूस बना के उससे उस आटा गोन्द ले तो जैसे हरे पत्तों का भी जूस बना के उससे आटा गोन्द ले, हु, तो, जूस जूस जूस उसका उसका आठा ले। तो और उसमें जो है जैसे आजकल नॉन में जैसे रोटी परोठे बनाते हैं तो जो है वो बना के जो है उसका जो है उसका आनंद ले तो वो जो है ये ठंड के दिन का जो है जो सब्जियों की आनंद रोटी है उसका ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं ठीक है अनिता जी खटाई हाँ, भोजन, भोजन के के साथ में में बाकी वैसे कच्चा आप टमाटर खा खा सकते है। के रूप में खा सकते हैं हैं सलाद रूप तो उसमें आप बेसक टमाटर डालें वहाँ खटाई का प्रयोग करें क्योंकि आप उसके साथ नाश्ता नहीं करने वाले हैं नाश्ता के बदले में सब्जियों का जूस लेना लेकिन जहाँ रोटी चावल जी जहाँ रोटी चावल आलू खाते है या भोजन कर रहे है तो उसके साथ जो है खटाइयों का प्रयोग ना करें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 कम क्वांटिटी थी, थो है, है? <laughs> तो आप काढ़ा पियो ना बताया दालचीनी पुदीना जीरा उसमें आपके काली मिर्च हो गए तुलसी के पत्ते हो गए है ना कभी वो अपने तेज पत्ता हो गया घर में इतने सारे सौंप हो गया कभी जो है जीरा डाल दिया है ना घर में इतने सारे चीजे होते दो चार चीज डाल के उसको उबालो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 और कुछ जैसे की सवेरे सवेरे आ जूस या फिर ये सब्जियों का जूस खास करके आजकल क्या है मेहमान नवाजी के बारे में क्या क्या हो रखा है कि जो है चाय पीना जैसे <laughs> दुकानों में चाय जाते हैं चाहे घर में जाते हैं तो भी है, पीना लेकिन आज की डेट में क्या हो रखा है ज्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल हार्ट की प्रॉब्लम डायबिटीज ये सब जो है आज के तौर पर जो है बहुत कमन सी हो गई है लेकिन उनको भी फिर से हम जो है मेहमान नवाजी के बारे में हम खास करते हैं आए हो तो आपको दो घुट लेना ही पड़ता मतलब जबरदस्त जैसे दुकान में है बिजनेस है भाई वो पता है। उसको तकलीफ हो रही है एसिडिटी बंद रही है उसको पीना नहीं चाहता है फिर भी फिर भी आ, भी फिर भी दूसरी जगह से आए हैं जबरदस्त जो एक कॉफी पीना पड़ता है तो हम इस ट्रेंड को क्यों नहीं इस नेचुरल ने हम जो है ये समस्या बहुत ज्यादा हो रखी है चलिए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौरा इस नंबर पे अपना नाम लिखिए मैसेज लिखिए क्या तकलीफ है बताइए और साथ ही साथ आप फ़ोन भी कर सकते हैं लेकिन ब्रेक के बाद सुनते रहो मस्कर रहोदा कर अब वोट करने का इस बार राजस्थान की महिलाओं ने भी वोट करने का पक्का इरादा किया है क्योंकि कुल मतदाताओं में 50 प्रतिशत महिलाएँ है जिनके बिना सक्षम लोकतंत्र नहीं बन सकता हर कोई कर रहा है तैयारी बूथ पर जाकर वोटिंग करने की तो इस सात दिसंबर को विधानसभा चुनाव में 100 प्रतिशत वोट करके महिलाएं भी रचे इतिहास मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित वायु प्रदूषण की वजह ऐसी आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो दिन प्रतिदिन जानलेवा होती जा रही है अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। इस स्थिति को रोकने के लिए हमें आपका डोनेशन चाहिए डोनेशन देने के लिए रेड लाइट दें। आपका ये छोटा सा डोनेशन है पर्यावरण में बड़ा योगदान और यही है आपका ग्रीन गुड डीड ग्रीन गुड डीड्स मतलब कुछ हरे भरे काम अपनी धरती के नाम पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण हित में जारी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 फॉर इन्फ्रा जो थेरेपी है उसके बारे में बताएंगे और जो सूर्य की किरण जैसे कि सवेरे सवेरे लेना होता है विटामिन के लिए वो चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं तो उसके बारे में बता रहे हैं जी बताइए तो फॉर इन्फ्रा रेड थेरापी मतलब जैसे अगर लोगों को सहज भाषा में समझ में आएगा जैसे हमें नाइट विजन कैमरा बोलते हैं या आर्मी बॉर्डर पर जब मोनिटरिंग करती है उसको इंफ्राइड कैमेरा बोलते हैं नाइट विजन कैमरा जो उसका नाम भी इंफ्राइड कैमरा है हु, हु, तो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 तीन चार दिन बारिश का दिन होता है तो बादल छा जा जाते हैं या तो सूरज किसी भी कारण से नहीं मिलता है नहीं तो सबसे पहले लोग महसूस कर रहे तो शरीर की, वो अंदर की गर्मी जो शरीर को रिपेयरिंग करती है या शरीर की वो ऊर्जा तो वो इन्फ्रारेड है एंड उसका एक प्योरेस्ट सोर्स हम जब शरीर को देखे थे यूज कर रहे हैं उसके फायदा कॉलर के बाद यूज हेलो मैल रहा हूँ हाँ जी अजय जी बोलिए कैसे हैं आप कौन बोल रहा है है रहा है मैं जी जी जी मोबाइल उसमें एफएम वीडियो नहीं आ, आ ठीक थोड़ी देर में मैं बता देता हूँ धन्यवाद शुक्रिया आपका तो हम लोग इनफ्रा रेट के बारे में बात कर रहे थे जिनके फायदे क्या क्या है वो बताइए जी तो इनफ्रा रेट कैबिन में जैसे हम जाके बैठते हैं आधा घंटा बैठते हैं तो इसमें जो है एक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 तो स्टीम के थ्रू भी हम जो है अधिक पसीना निकालते हैं और इंफ्रारेड के थ्रू भी पसीना निकलता है काफी अच्छी मात्रा में पसीना निकलता है लेकिन दोनों में फर्क है पसीने की क्वालिटी में जो निकालने की जो कैपेसिटी है वो दोनों में, में फरक काफी है। फरक है, जी जी जी और एक कॉलर है। हलो? हलो? नमस्कार जी बोलिए कैसे है आप बस अच्छे है जी क्या नाम है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 तो इसका मतलब है कि शरीर में जो है हमारे केमिकल टॉक्सिन्स के लेवल जो बढ़े हुए बड़े हैं, हुए है। तो इसके लिए अगर वो सब्जी का जूस का प्रयोग करते हैं जैसे उसमें की लोकी और धनिया पत्ता खास शरीर को ठंडा करती है लेकिन साथ में जैसे गाजर बीट रूट मिला लिए टमाटर मिला लिए और खीरा ककड़ी भी शरीर को ठंडा है। करते हैं ठीक है।, है।, है ना तो ये तीन चीजें हो गया जो है ठंडा करने वाली और दो तीन चीजें जो हो गया शरीर को जो है बैलेंस करने वाले गाजर हो गया बीट्रूट हो गया और साथ में जो है हरे पत्ते हो गए चाहे वो मेथी के पत्ते ले लें चाहे पालक, पालक के पत्ते के ले लें ले। तो ये सब्जी का जूस जरूर से लें लेकिन सब्जी का जूस पीने के लिए फिर से ध्यान रखें कि एक डेढ़ ग्लास जूस लें उसमें वैसे टमाटर मिला लें लेकिन उसको जैसे चाय पीते हैं वैसे धीरे धीरे पी और पी के जो है पाँच दस मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाए हाँ। तो फिर उसका जो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 और थोड़ा जिनको अगर जूस बनाना संभव नहीं, नहीं होता है, है हाँ, हाँ. तो आप अच्छी मात्रा में जो है, जैसे मैं बताता हूँ गर्मियों के पेशेंट को या जिनको किडनी के इंफेक्शन है तो एट ए टाइम आधा किलो पौना किलो ककड़ी खाड़ी है ना तो नहीं है तो आप जैसे जीरा हाँ, है ककड़ी है है ना कुछ चीजें जो है आप एक साथ एक बड़े प्लेट सलाद के रूप में करके भी आप जो है ना नाश्ता के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 मन रिलैक्स करता है और उसके साथ जो टॉक्सिन्स निकलते हैं तो गहरे जो केमिकल ट्स है वो बार उसको बार अच्छी मात्रा में बाहर निकालने की हेलो हाँ जी नमस्कार सर नमस्कार नाम बताइए अशोक भाई बोलता अशोक भाई बोलिए कैसे आप बस जी जी बताए जानना चाह बता रहे थे हाँ। तो पहले मैं बहुत था था। लेकिन पिछले दो-तीन साल से मैंने बंद कर दिया लेकिन इसका आजकल का काफी उपयोग होता है केमिकल का वगैरह से होती तो इनको दूर करने का कोई तो सोल्यूशन बताए उसको वापस यूज कर सकें ताकि वॉश करेंगे जरूर बताते हैं आपको जी,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 इलाके अपना खेत का जैसे इलाके बेचते हैं ना तो आप अपने मंडी में आइडेंटिफाई कर लो तो आबू रोड से बोल बोले थे जहाँ दवाइया है अगर जूसर से तो तो निकालते हैं तो एक लोगों को मामले में दिमाग तो तो में क्लियर कर देना चाहता हूँ अगर जूस निकालते है तो जूस निकालने के टाइम पे उसका जो मोटा मोटा छिलका फाइबर अलग हो जाता है जूसूस जाता है तो उस फाइबर के साथ जो है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 में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मैंने नहीं। जो अभी प्रयोग उसमे से चालीस पचास परसेंट खाना जो पेट में सड़ाते हैं नहीं। सड़ाते नहीं। हैं माना क्योंकि फूड कॉम्बिनेशन रूल पता नहीं है खाना चबा के नहीं खाते के हैं है तो टाइम का गैप नहीं रखते हैं या तो आज जो बीमार जो हम नॉर्मल देख रहे हैं ये माल न्यूट्रिशन के कारण नहीं नहीं है ओवर ईटिंग के करणन, के कारण कारण और तो जैसे हम बताते हैं कि आधा <laughs> भोजन हम अपने स्वास्थ्य के लिए करते करते हैं लेकिन आधा भोजन हम जो डॉक्टरों के लिए करते हैं तो अगर इस बात को समझ जाएं तो अगर हम जो शरीर में अगर खाना सढ़ाना बंद कर देना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 जी आप इनको जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी हमने जैसे सब्जियों के जूस के बारे में इस्तेमाल तो डिस्कसन्स किया क्योंकि शरीर को ठंडा करने की ज़रूरत है स्किन के लेवल पे जो है बॉडी के हीट और वो बढ़ी हुई है तो गेहूं के जवारा के पाउडर या गेहूं के ज्वारा अगर उगा सकते हैं तो उसका जूस का प्रयोग करें यह बॉडी के टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज़ करेगा और एक मार्केट में आयुर्वेदिक की दुकान में एक छोटी सी टेबलेट मिल जाएगी पंच घृत गूगल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 तो हम जैसे पसीन डिस्कशन कर रहे थे कि जो स्वेटिंग की क्वालिटी जो जी, हैं, जी, तो जैसे हम नहीं। करते हुए स्वेटिंग हाँ। तो सेवन परसेंट तो पानी निकलता है तीन परसेंट बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं लेकिन इंफ्रारेट के थ्रू जो पसीना आता है उसमें अस्सी परसेंट पानी होता है तो बीस बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं और फैट सेल्स बिखलते हैं क्योंकि इंफ्रारेट जो होता है शरीर के स्किन के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 बहुत बढ़िया तो उसके साथ क्या करते हैं ना एक विशेष काम करता है थेरेपी जैसे अगर 104 पांच डिग्री बुखार होते हैं तो आप देखे, देखे कि बॉडी के शरीर का वजन जो है तेजी से घटता है हुँ, हुँ, तो हुँ। के जो सेल से, वो सौ डिग्रीचर होता है तो वो पिघलने लगते हैं कुछ बोलिए गाय के घी को लेते हैं तो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 लेकिन जो बॉडी के फैट सेल जैसे बताया हमने जो बुखार होता है तो हाँ, तेजी हाँ, से बॉडी का वेट वेटलता पिखल, है तो जो बॉडी के स्टोरेज फैट है वो पिघलने लग जाते हैं तो इंफ्रारेड थेरेपी के अंदर अगर जाते हैं तो सारे बॉडी के ऑर्गन के चारों तरफ जो फैट की एक लेयर होती है नेचुरली होती है ताकि जो है वो हमारे एक्सटर्नल कोई फोर्स ताकत से बचा सके जैसे किडनी है तो किडनी के चारों तरफ एक फैट का लेवर है तो चारों तरफ एक फैट का लेयर है हार्ट है तो चारो तरफ एक फैट का लेयर है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 तो ये एक्स्ट्रा ऑर्गन के बीच में जो फैट सेल्स से, है इसको ये 200 ग्राम तक एक सेशन में जो आधे घंटे के सेशंस में बर्नअप होता है और शुगर भी जो 10 परसेंट बर्न होता है और 10 किलोमीटर चलने जितना हमारा कैलोरी बर्न होना चाहिए 600 से 900 कैलोरी उतनी बैठे बैठे 600 से 900 कैलोरी बर्न होती है तो इसलिए बॉडी के भिसरल फैट ऑर्गन फैट को कम करता है कैंसर सेल्स को न्यूट्रलाइज करता है शरीर के दर्द जकड़ों को कम करता है लेकिन कोई घूटन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 अर्न का प्रभाव मन के ऊपर है हम जो इस सिद्धांत के ऊपर अपने जो है काफी चलते हैं और में भी है और जो शरीर में जो केमिकल टे है ना, तो ये बर्थ नेगेटिव शरीर मन में नहीं चले हुँ, हुँ, लेकिन जैसे वो केमिकल टॉक्सिन्स हमें जो है शरीर में उत्पाद मचाते हैं शरीर के अंदर भी मनाते हैं इनके मन में भी उत्पाद मचाते हैं तो इंथ्रेड थेरापी से हमने देखा की जब ये केमिकल टॉक्सिन्स जैसे गहरे केमिकल टॉक्सिंस निकल जाते हैं तो मन आप मैंने दवा के लिए फोन किया था तीन तारीख को फोन आया नहीं जी था Uh, किस दवा के बारे में बात कर रहे हैं? ओ तो की। की। है ना, है गया गया। अच्छा अच्छा लिखाया था मैंने तीन तारीख को बोले नंबर दे दो एड्रेस दे दो हम तुम्हें फोन करेंगे वो पर उन्नीस तारीख को डॉक्टर का नंबर लिख लीजिए आप उनको पूछिए है ना आप लिख सकते हैं नंबर लिख सकते हैं अभी मेरे पास नहीं है कुछ भी नहीं है हाँ तो ऐसा <laughs> चलो बाद में कर लेना फिर ठीक है नहीं रमेश जी बोल रहा, uh, रहा हूँ कल सवेरे फोन करना फिर आप ठीक है अब कागज पेन रखना मैं डॉक्टर का नंबर दे देता हूँ ताकि उनसे आप बात कर लेना ओके जी आप सुन रहे रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट ये आगे बढ़ते हैं और जैसे कि ये बहुत ही अच्छी थेरेपी के बारे में सिस्टम के बारे में बताया नरेश जी ने और ये खास छः नंबर गेट के पास में ब्रह्मा कुमारी जो एकेडमी है शांति है वहां ये थेरेपी जो है बड़े बड़े शहरों में मतलब भारत में जो है इस थेरेपी के बारे में लोगों को अवेयरनेस काफ़ी कम है लेकिन हाँ हाँ जो हेल्थ फील्ड में डॉक्टर्स या काम करते हैं इन्फ्रा रेड पता है लेकिन इन्फ्रारेड थेरापी की इस तरह का जो अप्लीकेशन का जो एक चैम्बर या क्लिनिक के तौर पर जो है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 तो जिस कम कम होती है है है है है तो तो ऐसे ही हाजमा भी भी बिगड़ता शरीर की भी जो है कम हो जाती है। एजिंग होता है। तो ये जो है हर एज ग्रुप के लिए डाइजेशन को इम्प्रूवमेंट करता है है ना डायबिटिक वालों को कैलोरी बर्न कर रहा है दस किलोमीटर चलने कैपेसिटी नहीं है और जो घुटने दर्द या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 एक सप्ताह से सुबह में एक गिलास गरम पानी करके चाहूंगी थोड़ा तो मुझे वो कुछ दिनों में जो सर्दी जुकाम हो जाता था ना दर तो ये नहीं होता ये मैंने रेडियो मधुबन के माध्यम से सुना था <laughs> तो मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन एक दूसरा प्रॉब्लम थोड़ा हुआ है सर जी पेशाब जाने का तो कोई प्रोस्टेट कोई जी आप, आप है? क्या है आपका टाइटर आप फोन बताते ठीक है ठीक है जी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 इस टाइम पे जो है दूध वाली चीज़ें जो है इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में थोड़ी नुकसान करती हैं चाय या दूध बंद करें और तिल दो दो चम्मच चबा के खाएं बिजोरा का चूरन और पुनर्नवा चूरन इसको सुबह से हम आधा आधा चम्मच दोनों को मिला उसका प्रयोग करें तो उनको अच्छा फ़ायदा होगा ठीक है कंचन भाई आप बिजोरा का चूरन जो है ले सकते हैं इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया है थेरापी की जो हम डिस्कशंस कर रहे थे इसका जो मतलब फायदे जो है अनलिमिटेड अनलिमिटेड फायदा अन्लिमिटेट और मतलब कोई, भी एज, वाला ले कोई भी एज वाले ले सकते हैं इसका मतलब ठीक है ना विटामिन डी के लेवल्स को भी हमें जो है सेटल करने के लिए फायदा करता है ऐसे इसके फायदे अगर हम डिस्कशन करना चाहें ना तो विदेशों में और इतने रिसर्च हो रखे है इसके ऊपर इतने लंबे चौड़े रिसर्च हो चुके हैं कोई नई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 के लिए भी भी कोई करते हैं, तो भी ये बहुत अच्छी अच्छा। Hello, Chantish, भी है। अच्छा अच्छा हेलो हेलो हम शांति नमस्कार भैया नमस्कार नमस्कार जी बोलिए डॉक्टर से पूछना है की आप तो जा, जान हैं ना हमें हाँ, बोल रही जी जी बोलिए बोलिए हाँ दोनों पाँव के एडियो में कितने दिनों से दर्द बहुत होता है जी दोनों पाँव के एरियो में दर्द है जी हाँ और एक साइड जो है ना उसमें दर्द के साथ जलन होता है थोड़ा जी एज कितनी है उम्र क्या है उमर एज एज सेवेंटी टू तो भाई से दवाई लिया है ठीक है ठीक है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 और वहाँ पर एक आधा घंटा एक घंटे का आप जो है और कर सकते हैं और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं एक बार फोन नंबर बता दें डबल नाइन डबल नाइन टू एट टू एट, एट फोर जीरो फोर जीरो नाइन वन नाइन वन नाइन सेवन नाइन सेवन।, सेवन तो ये नरेश का नंबर है आप इस पर फ़ोन करके भी अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्लिनिक कभी कभी पता नहीं चलता तो फ़ोन करके उनका क्लिनिक का एड्रेस भी बराबर आप पूछ सकते हैं तो इसी के साथ चलिए हमारे आज का समय हो गया है और फिर अगले संडे मुलाकात करेंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और आप सदा मस्त रहें स्वस्थ रहें खुश रहें एक बार फिर से नैर जी बहुत नमस्कार नमस्कार